वेताल 25 चौबीसवीं कहानी किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज्य करता था उसकी पत्नी का नाम था चंडवती वो मालव देश के राजा की लड़की थी उसके घर लावण्यवती नाम की एक कन्या थी जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया राजा रानी कन्या को साथ लेकर मालव देश की ओर चल दिए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। र रानी और बेटी जंगल से निकल आई और राजा को मरा हुआ देखकर बड़ी दुखी हुई वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहुकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे आप बड़ी से कर लेना। साहुकार विवाह नहीं करना चाहता था। बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहुकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल सुनाया। साहुकार उन्हें अपने घर ले गया। सहयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर ब और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुईं इतना कहकर वेताल बोला राजन बताइए माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में रिश्ता क्या हुआ ये सवाल सुनकर राजा भी बड़े चक्कर में पड़ गया उसने बहुत सोचा पर जवाब न सोच पड़ा इसलिए वो चुपचाप चलता रहा बेताल ये देखकर बोला राजन कोई बात नहीं मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूँ तुम इसे योगी के पास ले जाओ जब वो तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ जब वो सिर झुकाकर बताएगा तो तुम उसका सिर तो वो तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर वेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। वचन संग्रहांतन प्रस्तुती लिब्रा मीडिया ग्रुप